ओ भद्रम कर देवा वज्रम पशेम क्षत्रिय स्त्रिये सुवा गुशस्त्रुभ्यशेम देव ओ शांति शांति शांति अथर्वेदी मानव परिषद सप्तम मंत्र के ऊपर कुछ विचार विशेष विचार आरंभ हुआ था कि जो प्रमाण दिया जाता है नंद प्रक्रमा इसी मंत्र में प्रमाण दिया गया कि क्या आत्मा के उपलब्धि के लिए है या आत्मा को जो आवृत कर रखा है अज्ञान ने उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए है ये विचार ऐसा क्योंकि कुछ लोगों का कहना है प्रमाण जब जाता है विषयों में माने अंतकरण की वृत्ति जो जाती है विषयों में अंतकरण में भी रहेगी वो वृत्ति अंतकरण यहां भी रहेगा बीच में भी रहेगा माने जिस रास्ते से जा रहा है चक्षु चक्षरादि के माध्यम से और विषय देश जाकर विषय को घेर लेता है जब विषय को घेर लिया तो अज्ञात तत् सम्बन्धी अज्ञात नष्ट हो गया वृत्ति के द्वारा और वो वृत्ति के साथ जो प्रतिष्ठा चेतन गया जो प्रमाण चेतन बोलते हैं जिसको वृत्तीस जाने पर वृत्तिष्ठ चेतन भी साथ दिया हुआ होता है वो विषय को प्रकाश करता है ऐसे लोगों का है कुछ कहना है वृत्तिस्थ चिदाभाष द्वावि व्याप्र तो घटम तत्राज्ञान धिया न शेत आभाषे ऐसा कहा जाता है वृत्ति ब्रिति और वृत्तिष्ठ चेतन मान प्रमाण चेतन जिसको बोलते हैं ये दोनों विषय देश में पहुंचते हैं विषय होगा जैसे अयम घटा जानना हो घट ज्ञान होना हो घट का अज्ञान से वो घट आवृत है तब तक तो घट का जानकारी नहीं है तो अब उसमें क्या करना होगा अंतगर्भी वृत्ति को चक्षु के माध्यम से पहुंचाना होगा प्रमाता बनेगा और ये काम करेगा का चक्षु के माध्यम से वृत्ति पहुंचाएगा और अंतग्रण की को पहुंचाना है वृत्ति उसी का नाम है अंतकर्म चक्षु के माध्यम से घट में गया तो अंतगर पूरा बाहर भी नहीं जाता पूरा भीतर भी नहीं है जैसे टंकी के पानी को खेत में ले जाना हो तो पानी टैंकी में भी है बीच में नली में भी है पाइप में भी है और खेत में भी जा करके जैसे खेत का आकार होगा ऐसे आकार को पानी बना देता है सदुष्पोड़ा जैसे खेत होगा उसी प्रकार का आकार बनाता है ठीक इसी प्रकार अंतगर की हमारी जो वृत्ति मैंने अंतकरण ही है वो उसको वृत्ति रूप से बाहर निकल समय उसको वृत्ति बोलते हैं निकलना है तो तब तक, तक इंद्रियों के माध्यम से जैसा विषय होगा उसी इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाना है तो भीतर भी है रास्ते में भी है और वह विषय देश में विषय कैसा है उसी आकार से उसको घेरना है जब विषय वृत्ति से घेर जाता है घेरने पर क्या होता है विषय संबंधी अज्ञान नष्ट हो अज्ञान नष्ट होना एक अलग बात और विषय की जानकारी होना एक अलग बात है ज्ञान ध्वस हो गया विषय की जानकारी होनी है अयम घटा ऐसा होना है तब कहा वृत्ति चिदाभाष बुद्धिस्त चिदाभाष ऐसा आता है बुद्धि और बुद्धि में स्थित जो चिदाभाष है अंतकरण अंतकरण से चिदाभाष द्वाबी व्याप्त तो घटन दोनों के दोनों घट को व्याप्त कर लेते हैं अयम घटक जानना हो जब वृत्ति पहुंच रहा है वृत्ति से चेतन भी पहुंच है तत्र अज्ञान धिया निश्चित तत्र उन दोनों में से जो अज्ञान अंश है घट को जिस आवृत कर रखा है ज्ञान होने से पहले घट अज्ञात है अज्ञान से आच्छादित है उसको धिया न उस वृत्ति के द्वारा अज्ञान पर आभा से न घटे चेतन गया हुआ है वृत्ति के साथ उसके द्वारा घट स्फूरित होता अय होता ऐसा जड़ के ज्ञान में ऐसा होता है करके कुछ लोगों का कहना था उसका भी यहां कई तरह से खंडन किया नहीं प्रमाण का फल केवल ए, अधेरा की के निवृत्ति अज्ञान की निवृति के लिए प्रमाण का फल अज्ञान निवृत्ति है आत्मा के स्फुर तो आर्थिक है यहां यह स्थिति किया जैसे नंत प्रज्ञ इत्यादि के द्वारा अंत धर्म का निषेध हो रहा है आत्मा अंत नहीं वैश्य नहीं उभत प्रज्ञा नहीं प्रज्ञानगम नहीं ऐसा कहा जा रहा है तो इससे क्या होगा आत्मसंबंधी जो अज्ञान है उसके विवृत्ति के लिए प्रमाण है माने मान अध के दृष्टान्त दिया अधेरा और अज्ञान एक ही वस्तु एक जैसे ही होता है अज्ञान को कहेंगे के तम रूप से भी कहा है तमा आशित ऐसा बोलते है अधेरा था तब सृष्टि के पहले कोई भी वस्तु उत्पत्ति के पहले अधेरे में होता है तमा आशित ऐसा बोला जाता है अधेरा जो काम करता है अज्ञान वही काम करता है अधेरा का काम क्या है वस्तु को आच्छादित कर देना वस्तु है किन्तु दृष्टिगोत्तर न जा रहा ढक देना ठीक इसी प्रकार अज्ञान भी वस्तु को ढकता है आत्मा का ज्ञान आत्मा को ढक रखा है तो उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए इस प्रमाण की आवश्यकता है नाम तो प्रक्रिया नी अज्ञान निवृत्त होने पर आत्मा स्वतः है स्वतः है और वहां दो बात है अज्ञान निवृत्ति हो गया होने के बाद में विषय कैसा है स्वयं प्रकाश विषय है या पर प्रकाश विषय है अगर पर प्रकाश विषय है तो वहां पर चिदाभाष की आवश्यकता होगी विषय स्पुर के लिए तो आत्मा स्वयं प्रकाश है तो उसको प्रकाश करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है मान्य प्रमाण अवच्छिन्न चेतन जो जाएगा वृत्ति वृत्ति तो बनेगी ब्रह्मा का जो वृत्ति अवच्छिन्न चेतन विषय चेतन एक हो जाता बाहर के देश में वित्ती अवचिन्न चेतन अलग है तो विषय अलग है इसलिए वह आर्थिक रूप से लिया गया था दृष्टांत दिया गया था अधेरे को रखा हुआ जो घट होता है पड़ा हुआ घट उसको जान ना हो वहां अधेरा भगाने के लिए टॉर्चर का काम प्रकाश का काम किया जाएगा उसका फल है अधेरा भगाना इतना ही प्रमाण समाप्त तो हो गया नहीं जो फिर घट का ज्ञान कैसे होगा आर्थिक है बताया था अर्थ सिद्ध हो जाता है अधेरा भाग गया घट उपलब्ध हो गया आर्थिक है कहा था अब कुछ और प्रकार से बोलना चाहते हैं ठीक है किंत घटाधिर जड़स्य सम्ित अपेक्षित घटाधि को जानना एक अलग वस्तु है और आत्मा को जानना अलग है क्यों वो जड़ है आत्मा चेतन है किंचर जड़स्य घटादि वस्तु जड़ है अंधेरे से आवृत्त है आत्मा भी अंधेरे में आवृत है अज्ञान अधेरा है और घट भी अंधेरे में आवृत होगा डटा होगा तो घटाधेर जड़े से संविध अपी ज्ञान पंचदश में संविध शब्द का ही प्रयोग होता है ज्ञान में संविध पानी ज्ञान घटाधेर जड़ से संविध अपेक्षित संविध का अपेक्षा रखते है ज्ञान की अपेक्षा होता तथा संविधो मान फल है भी उस घटादि को जानने में संविध का प्रमाण का फल माना भी जाए मान का फल प्रमाण का फल घटका ज्ञान मान का फल होने पर भी ना आत्मनी आत्मा में प्रमाण का फल नहीं निकलने वाला है ना आत्मनी क्यों आत्मनि अजड़े आत्मा कैसा है चेतन है अजर है अजड़े संविध एकता निरंतर ज्ञान स्वरूप ही है वो एक, एक है एक रस है उसमें कभी ज्ञान हो कभी ना हो ऐसा नहीं हो सकता संविध एकता एकता एक, एक, एक, एक रस है आत्मा ज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञान मंदम वो ज्ञान स्वरूप ही है ज्ञान नहीं ज्ञान स्वरूप है आत्मा का ज्ञान नहीं आत्मा ज्ञान स्वरूप है मानस्य फिर प्रमाण क्या काम करेगा मानस्य आरोपित धर्म निर्भरकत्व अंतरेगा तो, तो प्रमाण जो किया जाता है आत्मा के जानने के लिए वह जो होता है obvious. क्या होता है आरोपित धर्म जिते भी थे जैसे यहां मनुष्यत्व आदि आरोपित हैं अंत प्रख्यस्त बहिष्प्रखत्व प्रज्ञान घनत्व इत्यादि आरोपित हैं आरोपित धर्म शुद्ध आत्मा में गई बहिष प्रग्ञ तो, अंतस्प्रग्ञत तो हो सकता है नहीं हो सकता आरोपित धर्म मनुष्यत्व आदि जितने भी आरोपित धर्म है आरोपित धर्म निवरगत तो मंत्र जो आत्मा अजड़ है संबित एकतांश स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है उसमें प्रमाण का फल इतना ही होगा आरोपित धर्म का निबरिक्त रूप से संवित जनकत्व तो व्यापार न पूर्व नकार ज्ञान जाने का तो व्यापार और कुछ नहीं हो सकता प्रमाण वहां ज्ञान को पैदा नहीं कर सकता उस जो प्रमाण दिया जाता है वह प्रमाण केवल अज्ञान निवृत्ति ही काम करे इतने में काम करेगा उस प्रमाण का ज्ञान के पैदा करने में कोई व्यापार नहीं होता ये कहा इसलिए नचक के भाषण कहते हैं नचक तदवत अभी अभी तक दृष्टान्त दे रहे थे अंधेरे में रखा हुआ घट अंधेरे में रखा हुआ घट है अंधेरे से आच्छादित है उस घट को जानने के है तो क्या होगा उसके लिए टॉर्च आदि प्रमाण होगा वहां प्रकाश हो की अपेक्षा होगी प्रकाश जलाएंगे तो अंधेरा भाग जाएगा अंधेरा नष्ट हो गया निवृत्ति होगी अंधेरे को होने पर घट के उपलब्धि आर्थिक है ऐसा कहा गया था तो माने कुछ अंश में मां प्रकाश की अपेक्षा रखता है वो आर्थिक था तो ऐसा भी नहीं कहते न जब तद ही सही नहीं गया आत्मा त्मक विषय जड़ है, है अज चेतन है नदी आत्मे अध्यात अंत आदि विवेक प्रवृत्त प्रतिषेध विज्ञान से जो प्रतिषेध विज्ञान जो चल रहा है बहिष्प्रिक्रमादि प्रतिषेध रूप विज्ञान है इतर व्यावृत्ति के द्वारा ज्ञान पहचान कर प्रतिषेध ज्ञान है इतर की प्रतिषेध का ज्ञान का परिणाम यही है ऐसा जो ज्ञान है इका आत्मा ने आत्मा में अध्यारोपित जो अंत प्रज्ञावादी के विवेक करना पृथक करना है मैंने अपने से इनको अंत प्रज्ञावादी को अलग करना विस्तृत पृथक भावे धातु है विवेक माने होता है अलग करना आत्मा से इनको अलग करना अंत प्रज्ञात बहिस्कर निषेध करना यही तात्पर्य श्रुति का आत्मा में कोई धर्म नहीं है अलग करना जैसे भूषा अलग कर दिया जाता है छान करके उसी प्रकार यहां भी छानबीन करके आत्मा से इनको अलग करना है ये कहा नजर तदी घटादी के समान भी नहीं है ये आत्मा अध्यारोपित आत्मा में आरोपित है ना आत्मा अंत है स्वप्नावस्था वाला आत्मा नहीं जागृत अवस्था वाला भी नहीं इत्यादि है अवस्था का निषेध करना है आत्मा का तो निषेध नहीं होगा अवस्था का निषेध होगा अंत धर्म स्वप्न में रहेगा तो वह धर्म आएगा वो धर्म का निषेध करना तो तो है अंत प्रज्ञत्व आदि विवेक करने चलते हैं अलग करने पर प्रवृत्त से विवेक करने में प्रवृत्त है प्रमाण ये तो नात प्रतिमा आदि इनको अलग करना है अंत प्रज्ञ से आत्मा को अलग दिखाना है इसके लिए प्रवृत्त हुआ जो प्रमाण है जो ना प्रतिमा में मंत्र है प्रमाण प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से प्रतिषेध विज्ञान उत्पन्न करने वाला जो प्रमाण है विज्ञान रूपी प्रमाण है इस प्रमाण का अनुपादित अनुपादित अंत प्रज्ञवादी निवृत्ति व्यति व्यापारो न उपत्ति व्यापार तो प्रमाण जो चल पड़ता है छाया हुआ है अंत प्रज्ञा धर्म से ढका हुआ है आरोपित धर्म से ढका है तो वहां त्यागने योग्य कौन है अंत प्रज्ञा द्वारा अनुपादित सीत करना इष्ट नहीं उसके अंत आदि की जो निवृत्ति के अतिरिक्त रूप से तूर्य में व्यापार नहीं, नहीं है आत्मा में व्यापार नहीं है केवल ये जो प्रमाण जो भेदभाग के जितने भी आए हैं अज्ञान निवृत्ति के लिए है औपाधिक तो धर्म को हटाने के लिए है एक नंबर टिप्पणी प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणश के ऊपर एक नंबर टिप्पणी प्रतिषेध विषय विज्ञानजनक प्रमाणश प्रतिषेध को विषय करने वाला निषेध करता ये प्रेकिन प्रेकिन है ये नान प्रमाण है प्रमाण है प्रतिषेध को विषय करने वाला जो विज्ञान है उस विज्ञान को जनक जो प्रमाण विज्ञान का जनक प्रमाणी ऐसा यथवा अथवा प्रतिषेध रूप विज्ञान जनक प्रमाण अथवा प्रतिषेध स्वरूप जो विज्ञान है विज्ञान जो प्रतिषेध स्वरूप है उसके उत्पन्न करने वाला प्रमाण है नियपिधान आगे भाषा में कहते हैं अंत प्रज्ञत् निवृत्ति समकाल प्रमादिवृत्त है निषेध होता है ना अंत प्रज्ञ न बहिस्कृत प्रज्ञ आदि के द्वारा शुद्ध आत्मा में सब धर्मों का निषेध कर दिया जाता है उसी काल में अंत प्रज्ञत्व आदि विशेष का निवृत्ति हो जाती है एक अंत प्रज्ञत्व समकाल जिस अवस्था में अंत प्रज्ञत्वादि की निवृत्ति होगी जिस अवस्था में श्रुति वाक्य सुनने पर होगा होने पर ये प्रमात अंत प्रज्ञ आदि धर्म आने के कारण से ये आत्मा प्रमाता बना था अनुप बना था सब ये समाप्त हो जाते और प्रमाता आदि कुछ भी बोल नहीं सकते उसके लिए निवृत्ति होने से कहा तथा जब ऐसा आगे स्वयं कालिका पे बताए कि ज्ञाते द्वैतम न्ञान हो नहीं रह सकता द्वैत नहीं हो सकता बताएंगे कहा तथा जब गौरपादाचारी बक्षती जो भाष्यकार बक्षति बोलेंगे तो अपने गुरु जी के लिए कहेंगे तथा जब अक्षति ज्ञाते द्वैतम न ज्ञान लेता है तो द्वैत नहीं रहेगा ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरिका क्षणांतर अवस्थात कहते महाराज ज्ञान होने पर भी तो फिर भी तो दो रहेगा एक आत्मा होगा एक ज्ञान होगा दो रहेगा शंका होगी द्वैत्व तो रहा ना फिर ज्ञाते तो द्वित नीति कहा होगा एक तो आत्मा जिसका ज्ञान हुआ जानकारी हो गई और ये ज्ञान वृति रहेगी इसको वृति बोलेंगे, वृति है ज्ञान या वृति। तो कहते हैं उत्तर देते हैं, से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेक क्षणांतर अवस्थान जो ज्ञान है वृत्ति ज्ञान स्वरूप ज्ञान तो चीर है वो तो स्वरूप ही उसका स्वरूप ज्ञान को रह लेना वृत्ति ज्ञान जो आत्माकार वृत्ति अभी ये बोलते हैं वृत्ति ज्ञान द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेक जिस क्षण में द्वैध की निवृत्ति होती है उससे अतिरिक्त क्षण में उदृति नहीं रहती उसी काल में नष्ट हो जाते कई यहां पर लोग में ऐसे भाव पदार्थ दिखाई पड़ते हैं देखो जैसे केला होता है ना केला क्या होता है जब फल आता है तो फल क्या करेगा स्वयं नष्ट होगा तो कारण को भी नाश कर देता है स्तंभ को उसके जो पउ पौ, स्तंभ होता है उसको भी समाप्त करेगा स्वयं भी समाप्त ठीक इस प्रकार ओला गिरता है खेती को नाश कर देता है अपने भी नाश हो जाता है कई ऐसे लोग दृष्टांत हैं, दूसरे को नष्ट करता हुआ स्वयं नष्ट होने वाले और फिटगिरी आदि का दृष्टांत शास्त्र में आता है कथक गृह के समान बोलते हैं तो फिटगिरी आदि का दृष्टांत है गंदा पानी गंदा है फिटगिरी बोलते हैं तो पानी तो शुद्ध साफ हो जाएगा साथ साथ वो फिटगिरी भी कहा गया पता नहीं लगता भी साफ हो इसी प्रकार ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण वित्रे गणा जो ज्ञान है वृत्ति ज्ञान वह द्वैत निवृत्ति क्षण जो होगा उस क्षण से अतिरिक्त में क्षणांतर अवस्थान दूसरे क्षण में रह नहीं सकते इसलिए अद्वैती रह ज्ञाते द्वैतम नवृत्ते सही हो जाता है अवस्थाने से अनवस्था प्रसंग अगर रहता हो अगर ज्ञान द्वैत निवृत्ति के कालांतर में भी ज्ञान हो वृत्ति रह हो तो क्या होगा अनवस्था दोष प्रसंग आ जाएगी उसके निवृत्ति करने के लिए ज्ञान और चाहिए वृत्ति चाहिए उस वृत्ति को निवृत्ति के लिए और वृत्ति चाहिए अनवस्था प्रसंगा द्वैत दोईत, द्वैतृति फिर द्वैत की निवृत्ति होगी भी नहीं चलता ही रहेगा इसको निवृत्ति के लिए दूसरे की जरूरत दूसरे की निवृत्ति तीसरे की जरूरत ऐसा करते जाए द्वैत की निवृत्ति नहीं होगी और यहाँ अद्वैतम करके सुनती है जिस मंत्र में बैठे हुए हैं यहाँ शिवम शांतम शिवम अद्वैतम ऐसा टिप्पणी एक नंबर की है निवर्तक ज्ञान परंपरा अव्य द्वारा जब वृत्ति नाश नहीं हुई एक क्षण रह सकती है तो उसको नाश के लिए फिर एक निवर्तक चाहिए यानी वृत्ति निवर्तक हो या निवर्तक होगा किसका द्वैत का जो तो निवर्तक ज्ञान का भी फिर निवर्तक मानेंगे तो दूसरी निवर्तक आएगा तो नष्ट होगा फिर तीसरा आएगा तो दूसरा नष्ट होगा ऐसी परंपरा चलती रहेगी इसलिए फिर अनवस्था दोष आ जाएगी टीका देखे। से देखें तुरैयात्म नहीं संवेद जनन व्यापारो न प्रमाण से प्रकल्पित है तुर आत्मा मैंने शुद्ध जो आत्मा है तुर आत्मा उसमें संवेद जनन व्यापार ज्ञान जनक व्यापार ज्ञान पैदा करने का व्यापार ज्ञान को उत्पत्ति करने वाला जो व्यापार है प्रमाण आदि में व्यापार चलना है ज्ञान जनन व्यापार ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो व्यापार है न प्रमाण से प्रमाण का व्यापार नहीं होता ज्ञान उत्पत्ति का न प्रकल्पते न समर्थय न समर्थितो बहती समर्थ नहीं होता समर्थो न कर्मणि प्रयोग कर दिया है किंतु टिप्पणी कहते हैं कर्तरी प्रयोग अच्छा होता कहते हैं प्रकल्पते थी प्रकल्पते इति पाठ मान कर्तरी प्रयोग अच्छा होता समर्थ नहीं होता कोई भी प्रमाण ज्ञान पैदा करने के लिए समर्थ नहीं होता ठीक है तुरही आत्मा में ज्ञान पैदा नहीं कर सकता कोई भी प्रमाण माने सूर्य के प्रमाण से होना है कोई प्रमाण काम न करेगा ठीक है तस् संविधात्मक वह ज्ञान रूप आत्मा है वहां ज्ञान होना संभव नहीं ज्ञानी है वो नमक में कभी नमक नहीं होता नमक तो नमक है नमक में कभी नमक डाला जाएगा क्या नहीं डाला जाता है ज्ञान रूप ही आत्मा तुरी आत्म तत्मक मैंने तुरी आत्म जो आत्मा आत्मा ज्ञान स्वरूप है आत्मा मैंने स्वरूप आत्म ज्ञान स्वरूप आरोपित निवृत्ति व्यतिरेक मानजन्य फल संविद अनपेक्ष आरोपित धर्म के जो निवृत्ति है अंत प्रज्ञवादी जो आरोपित धर्म है आत्मा में जो तुम्हें आरोपित तो है उसी के निषेध करना व्यतिरिक अतिरिक्त करना है निवृत्ति के विपरीत व्यतिरिक्ष माने निवृत्ति के अतिरिक्त रूप से मान मानजन्य जो प्रमाण जन्य फल है ज्ञान की अपेक्षा नहीं है पूरी आत्मा में ज्ञान की अपेक्षा नहीं है स्वयं संविध रूप है ज्ञान स्वरूप है उसमें प्रमाण का फल ज्ञान पैदा करना नहीं है वज्ञान निवृत्ति करना या जो आरोपित धर्मचित हैं उनके निवृत्ति करने में तात्पर्य है ठीक है त्रेव हेत्म धर्म उसी में दूसरा भी एक कारण बताते हैं तो बताते हैं इत्यादि अंत प्रख्त निवृत्ति व्यतिरके इत्यादि भाषा में कहा था अंत प्रज्ञत्वादी जो आरोपित कर्म है उसके निवृत्ति के अतिरिक्त आत्मा में कोई व्यापार नहीं होता तुरी आत्मा के व्यापार ज्ञान का व्यापार नहीं प्रमाण व्यापार नहीं ज्ञान पैदा के लिए पहा कहते हैं आश्रया भावे ना आश्रित प्रमाण भाव देखो प्रमाण देना होगा प्रमाण किसमें आश्रित होता है मन आदि में जहां भी होगा प्रमाण आश्रित होगा जब नज्ञ आदि के द्वारा सबका निषेध हो गया जो आश्रय था प्रमाण का आश्रय वही नष्ट हो गया तो उसका अलग प्रमाण कैसे रहेगा प्रमाण ही रह सकता ठीक है आश्रया भाव आश्रय का अभाव है प्रमाण का जो आश्रय है अंतकरण आदि जो भी है उसके अभाव हो जाने से उस काल में अभाव तुर आत्मा में नहीं है मनादि नहीं है वहां आश्रय का अभाव होने से आश्रित प्रमाण अभाव है, जो उसमें आश्रित होने प्रमाण का अभाव हो जाएगा दही का घड़ा फूट जाएगा तो दही रहेगा क्या नहीं रहेगा इसी प्रकार वो शुद्ध आत्मा तो तुर आत्मा में अंतकरण आदि है ही नहीं अंतकरण आदि हो तो अंत प्रज्ञ वह आदि बोलते कोई है नहीं इसलिए आश्रय का अभाव होने से, से प्रमान, आश्रित से आश्रित प्रमाण अभाव जो आश्रित प्रमाण है उसका अभाव होने से अंतर क्षण व्यापार अनुपति अगले क्षण में उसमें व्यापार होना संभव प्रमाण रहा नहीं अगले क्षण व्यापार अनुपति अनुपृत्ति वाक्य शेष अनुकूल है इसमें आगे के वाक्य शेष का करते हैं तथा बक्षती केक्षति ज्ञाते द्वैतम नीत्यते ऐसा कहा भाष्यमय कहा द्वैत न कार्य का कार ऐसे कहेंगे का ठीक है ज्ञानाधीन द्वैत निवृत्ति निवृत्ति अवश्य क्षण न क्षण तेरे ज्ञान स्थापन पा रहे थे ज्ञान के अधीन है द्वैत निवृत्ति देखो भाई जो द्वैत की निवृत्ति करनी हो तो ज्ञान चाहिए ज्ञानाधीन ज्ञान के अधीन जो द्वैत निवृत्ति है तथा विशिष्ट क्षण द्वैत निवृत्ति जो क्षण है अवश्य न मानी विशिष्ट क्षण तद विशिष्ट क्षण द्वैत निवृत्ति जिस काल में द्वैत निवृत्ति हो गई है ज्ञान के द्वारा उस क्षण से अतिरिक्त क्षण में ज्ञान सात न पा रही थी वृत्ति स्थिर रह नहीं सकती जिस क्षण में द्वैत की निवृत्ति कहती है वृत्ति भी उसी काल में समाप्त तो हो जाती है निवृति हो जाती है दूसरे क्षण में रह नहीं एक न चाह अस्थिरम ज्ञानम व्यापार ग्यान है पर्याप्त अस्थिर ज्ञान है स्वयं नहीं है जो ज्ञान स्थिर नहीं है अगले क्षण तक रहना नहीं है जो वृत्ति रहे तो वो क्या क्या व्यापार पैदा करेगा वृत्ति तो कोई व्यापार पैदा नहीं कर सकती क्यों वो अस्थिर है स्वयं स्थिर नहीं है अगले क्षण तक स्थाई होती तो कोई व्यापार पैदा करती किन्तु जिस क्षण में द्वैध की निवृत्ति हो जाती है वृत्ति के माध्यम से वृत्ति भी उसी क्षण में समाप्त हो जाती है वह ऐसे पदार्थ है लोग में दूसरे को नाश करते हुए स्वयं नष्ट होने वाले पदार्थ लोग में दिखाई पड़ते हैं ऐसे है वृत्ति उसी काल में समाप्त हो जाती है न चाह ज्ञान ज्ञान माने वृत्ति द्वैत निवृत्ति करने वाला ज्ञान को ज्ञान कहा है यहाँ प्रमाणजन्य ज्ञान जो बोलते हैं वृत्ति है वो न चाह ज्ञान तो स्थाई नहीं है जो ज्ञान जो वृत्ति वह व्यापार पर्याप्त व्यापार के लिए समर्थन है तथा च्ञान से द्वैत निवृत्ति अतिरेके नात्मनिक व्यापार वस्ती इसलिए ज्ञान माने वृत्ति जो है ना वृत्ति का काम क्या केवल द्वैत की निवृत्ति करना ही है जो अंत प्रज्ञत्व प्रज्ञ उत्व प्रज्ञान घनत् जितने भी हैं द्वैत इसी की निवृत्ति करने आत्मा आपने आरोपित धर्म है सब उसके निवृत्ति के लिए वृत्ति का तथा ज्ञान मानी वृत्ति है ज्ञान मानी वृत्ति वृत्ति का द्वैत निवृत्ति व्यतिरिक द्वैत निवृत्ति को छोड़ करके अतिरिक्त रूप से न आत्मनी व्यापार वो अस्थित आत्मनी व्यापार वो ना आत्मा में कोई व्यापार उसका नहीं है कोई अतिशय पैदा कर दे आत्मा में इसलिए कहा कि ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरिका क्षणांतर अवस्थान ये भाषण कहा ज्ञान मान वृत्ति है तो वृत्ति से क्या होता है द्वैत की निवृत्ति हो जाती है द्वैत की निवृत्ति क्षण से अतिरिक्त क्षण में उसकी अवस्थिति नहीं है जो आत्मा में उसे अतिशय बनाए कर नहीं वृत्ति आत्मा को ज्ञान निवृत्ति का तात्पर्य उसका ठीक है न स्वात्मानी कहते हैं ना द्वैतक होते हुए भी ज्ञान द्वैत निवर्तकम अपनी द्वैत की निवृत्ति करने वाला निवर्तक होते हुए भी न स्वात्मान अपने आप को निवृत्ति नहीं कर सकते करेगा वो दूसरे की निवृत्ति करने पर भी अपना निवृत्ति नहीं करेगा शंका है ज्ञान ज्ञान समझ से वृत्ति समझना वृत्ति है द्वैत निवर्तक द्वैत निवर्तक है वो होने पर भी ना न स्वात्मा अपना निवृत्ति नहीं करेगा कर सकता क्यों निवर्त निवर्तक भाव एकत्र विरोध है एक व्यक्ति में दोनों के दोनों क्रिया हो विपरीत क्रिया निवर्तक और के भाव उसी निवृत्ति भी उसी ने करना निवृत्ति भी उसी को होना ऐसा नहीं हो सकता निवर्त्य निवर्तक भाव से निवर्त्य धर्म दो धर्म विरोधी धर्म एकत्र एक विरोध है एक एक जगह विरोध है तो वृत्ति कैसे नष्ट होगी स्वयं से वो तो निवर्तक दूसरे का निवर्तक है तो स्वयं निवर्त कैसे होगी वो तो निवर्तक है ये संकार है। अतो तब तक पूर्व और बोलता है तो यावन निवर्तकम तत्राह। तब जब तक दूसरा निवर्तक पैदा नहीं होगा तब तक वो ज्ञान रहेगा वो ज्ञान मानी वृत्ति को नाश करने वाला दूसरी वृत्ति बनेगी तब नाश होगा यावत निवर्तक था सती जब तक वो निवर्तक रहेगा तपराह जब तक दूसरा निवर्तक नहीं आएगा तब तक रहेगा वो ये शंका होने पर कहा अवस्थाने चवस्था प्रसंगा द्वैतावृत्ति वाष ने कहा अगर राहना स्वीकार करेंगे वृत्ति को माने द्वैत निवृत्ति के बाद भी वृत्ति रह जाती है कुछ क्षण ऐसा मानेंगे तो क्या होगा अनवस्था प्रसंग आ जाएगा अवस्था होने से क्या होगा द्वैत की निवृत्ति हो ही नहीं पाएगी उसका निवर्तक और चाहिए उसका निवर्तक और चाहिए इसके लिए दूसरा चाहिए दूसरे के तीसरा चाहिए टीका निवर्तक ज्ञान से द्वैत निवृत्तिर अन्तरम अपेक्षा अवस्थान है, है।, है जहा सिद्धांति बोल रहे हैं टीका में निवर्तक जो ज्ञान है द्वैत की निवृत्ति करने वाली जो वृत्ति पंती है निवर्तक ज्ञान है उसका द्वैत निवृत्ति अनंतर में भी द्वैत की निवृत्ति के अगले क्षण में भी निवर्ता अपेक्षा दूसरे अपने जो निवर्ता अपेक्षा करके रहने पर तस्वीर निवर्तक उसके लिए भी जो निवर्तक इसकी निवृत्ति करने आएगा उसके लिए भी दूसरे निवृत्त की अपेक्षा होगी तब तक रहेगा ऐसे चलता रहेगा धारा धारा चलती रहेगी निवर्तकंतर व्यपेक्ष आदेश विज्ञान से निवर्तक आ सकती है तो पहला वाला जो विज्ञान है वो भी निवर्तक नहीं बन सकता है कोई निवर्तक नहीं बन पाएगा एक टिप्पणी तीन और चार की तीन में कहते हैं अनवस्था घुटाई थी निवर्तक से ज्ञान से अनावस्था का स्पष्टीकरण करते हैं निवर्तक ज्ञान के लिए निवर्तक की जरूरत हो वृत्ति के लिए भी वृत्ति की जरूरत हो तो अनावस्था दोष है चार नंबर का नहीं अंतरेणा अंतकरण आदि उत्तर विज्ञानोत्पादन संबंधित देखो अंतरण अंतकरण यदि न हो तो आगे वाला विज्ञान होगा नहीं आगे वाली जो वृत्ति बनानी है अंतकर्म होना चाहिए तो अंतकरण में वृत्ति बननी है अंतकरण के, के विशेष व्यापार को वृत्ति कहते हैं अंतकरणीय है नहीं अंतरे अंतकरणादि अंतर बिना अंतकरणादि के उत्तर विज्ञानोत्पादक संभवती आगे वाले विज्ञान मान्य वृत्ति बनना संभव नहीं है इस विज्ञान के निवृत्ति करने वाले वृत्ति के लिए अगले अगले विज्ञान उत्पन्ना संभव नहीं है निवर्तक ज्ञान मात्र निवर्तक नहीं है अगला वाला जो होगा निवर्तक ज्ञान के द्वारा ही निवृत्ति यदि उसकी होना हो ज्ञानी चाहिए निवर्तक क्या चाहिए ज्ञानी चाहिए वृत्ति चाहिए उसके द्वारा निवृत्ति मान्य पर क्या होगा विज्ञान विशेषा तो पहले वाले में वो विज्ञान धर्म बैठा हुआ है होने से क्या होगा आद्य से अभी आवश्यकता वो उसके लिए भी विज्ञान की जरूरत होगी अन्य की नहीं विज्ञानी चाहिए उसके लिए होने से अनिर्वर्तक तत्व नहीं देते कोई भी निवर्तक निवृत्ति उसकी भी नहीं हो पाएगी एक करके कह दिया ठीक है में आगे बोलते हैं न्ञान ऐसे स्वनिवर्तकत्व अनुपति ज्ञान मानवृत्ति स्वनिवर्तक नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है स्वनिवर्तक है ऐसे लौकिक दृष्टान्त है ऐसे टीकाकार बोलते हैं नहीं ज्ञान से ज्ञान मानी वृत्ति जो वृत्ति है वो वृत्ति को स्वनिवर्तक न अनुपत्ति स्वनिवर्तक नहीं हो सकती बातें वृत्ति स्वनिवर्तक हो सकती है दूसरे को निवृत्ति करते हुए स्वयं भी निवृत्त हो सकते हो सकती है वृत्ति कैसे स्वपर विरोधी नाम भावान पौलम उपलम्बा इत्य स्वपर विरोधी भाव पदार्थ कई है मान दूसरे के विरोधी स्वयं के भी विरोधी ऐसे कई पदार्थ भाव पदार्थ की उपलब्धि हो रही है होती है भाव पदार्थ दिखाई पड़ते हैं कई ऐसे है केले आदि है अपना भी विरोधी है वो केले में थला थलाया नाश होना है उसमें तो कारण को भी नाश कर देता है स्तंभ को भी नाश करे ऐसे कई है एक विरोधी नाम भावानाम अपना विरोधी दूसरे के भी विरोधी ऐसे भाव पदार्थ बहुलम बहुल्भा बहुत सारे उपलब्ध हैं ऐसे भाव पदार्थ है ओले आदि है ऐसे कई है एक आगे ज्ञान से जन्मतिरिक्त व्यापाराभाव त्वैत निषेधयात क्षणांतर विशेष पूर्ण जन्म अनावस्थान आरोपित ज्ञान परिवेश ये प्रकरण का सारा सा तो करना चाहते है वृत्ति का परिणाम क्या हुआ नान प्रतिमा के द्वारा जो वृत्ति बनेगी तो उसका परिणाम क्या होगा फल क्या होगा ज्ञान से जन्म जो तो वृत्ति है उसके उत्पत्ति से अतिरिक्त व्यापार नहीं है अगले व्यापार नहीं उसका ज्ञानश्चन्म अतिरिक्त जन्म व्यापार तो है आगे कोई व्यापार नहीं उसका जन्म अतिरिक्त व्यापार आज जन्मश और जो ज्ञान की जो उत्पत्ति है वृत्ति की उत्पत्ति द्वैत निषेध है नहीं वो उसके उत्पत्ति के उपक्षण हो गया द्वैत के निषेध माध्यम से उसका जन्म होना द्वैत का निषेध होना एक काल में है द्वैत निवृत्ति उसके उत्पत्ति एक ही काल में है ये नहीं की पहले उत्पन्न हो रहा है उसके बाद द्वैत की निवृत्ति होगी नहीं सूर्योदय होना अंधेरा भागना कितने घंटे के अंतराल में होता है पहले सूर्योदय होता है या पहले अंधेरा भागता है क्या उत्तर होगा इसका समकाल है अगर सूर्योदय होने पर भी अंधेरा रह सकता है दूसरे क्षण कहेंगे तो वो सूर्य अंधेरे को भगा ही नहीं सके जब सूर्य उदय हो चुका है फिर भी अंधेरा रह गया यदि एक क्षण भी रह गया तो वो सूर्य कैसे अंधेरा नशा करेगा अगर पहले अंधेरा भाग जाता है तो सूर्योदय की आवश्यकता ही नहीं समकाल ठीक है इसी प्रकार द्वैत की वृत्ति होने और जो रूप ज्ञान एक काल है समकाल है ये कह रहे हैं जन्म अतिरिक्त व्यापार अभावात मानी वृत्ति जो है ज्ञान वृत्ति जन्म से अतिरिक्त उत्पत्ति से अतिरिक्त व्यापार नहीं होता उसमें उत्पत्ति व्यापार है क्रिया है अतिरिक्त व्यापार नहीं है मान अस्थि वर्धते आदि कोई व्यापार नहीं उसमें तो तमस् उस वृत्ति के जो उत्पत्ति है वह द्वैत निषेध है वो पक्षया द्वैत के निषेध से उसका काम पूरा हो गया वृत्ति पैदा हो गई द्वैत निवृत्त हो तो गया समाप्त हो गया पक्षया क्षणांतर एक विषय और दूसरे क्षण विषय के प्रकाश की उत्पत्ति के लिए प्रकाश उत्पन्न विषय में प्रकाश करना होगा उसके क्षणांतरे विषय स्फूर्ण जनना जो विषय होगा वृत्ति का जो विषय बनना है उसको स्फूरण करने के लिए प्रकाश करने के लिए उत्पत्ति करने के लिए अनवस्थान तो रहेगी नहीं वृत्ति विषय स्फूरण प्रकाश करने का समय नहीं उसके पास हो तो पहले क्षण में नष्ट हो चुकी है अनवस्थानात आरोपित अत धर्म ले ज्ञान पर इसलिए जितने भी आरोपित है अतत् धर्म न तत्धर्म अत धर्म नए समाश है उसमें रहने वाले से अतिरिक्त धर्म जितने भी हैं आत्मा में निर्धर्म आत्मा में जितने भी अंत प्रज्ञ तो स्थूल प्रज्ञंतो व्य प्रत जितना भी किया है इन धर्मों का निषेध के माध्यम से प्रतिषेध के माध्यम से निवृत्ति आया आरोपित अत धर्म निवृत्ति आया आरोपित जो आत्मा में अतत् धर्म है जो आत्मा निर्धर्म का आत्मा में धर्म को जो आरोप किया है अतत् के निवृत्ति के माध्यम से ही ज्ञान परिवेशित वृत्ति परिवेशान हो जाती ध्यारोत अंत प्रख्यवाद निवृत्ति सिद्धांध साराशय इस क्या सिद्ध हुआ प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समका प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण है वृत्ति है उसी के समकाल में व्यापार के समकाल में प्रमाण जन्य वृत्ति व्यापार होगी प्रमाण से निकली वृत्ति व्यापार के समकाल आएगा उसके व्यापार के समकाल ही एक, एक ही काल में आत्मा में क्या हो जाता है अध्यारोपिता जो आरोपित हैं अंत प्रज्ञत्वादी अनर्थ जब तक अंत प्रज्ञ वयत्व है तब तक आत्मा के लिए अनर्थ है संसारी बन के गुम रहा है अंत प्रज्ञा तो के कारण संसारी बन के गुमता है अनर्थ है या अनर्थ के निवृत्ति सिद्धम सिद्ध हो है हो जाती था अब मंत्र का अर्थ आप करते हैं नज्ञम यदि तेजस प्रतिषेध है नात प्रज्ञा करके तैजस आत्मा को प्रतिषेध किया मान्य स्वप्न अवस्था के आत्मा तो तैजस आत्मा है सूक्षमाभिमानी आत्मा जो तैजस है उसको कहा नज्ञम यदि तैजस निषेध तैजस आत्मा का निषेध है ना बहिष् प्रज्ञ यदि विश्व ना प्रतिषेधा नज्ञ के द्वारा विश्व आत्मा जो जागृत स्थान वाला आत्मा है विश्व है वो भी नहीं आत्मा में आत्मा नहीं कहा इसके द्वारा निश्चित है नोभयता प्रज्ञ कहा उभय प्रज्ञा वाला भी नहीं है जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं को जानने वाला ऐसा भी नहीं है जो अंतराल अवस्था बीच की अवस्था इस दरवाजे से को बंद होना है उस दरवाजे से खुलना है ऐसे अवस्था आ जाती है जागृत को छोड़ना है स्वप्न को पकड़ना है उसी को अंतराल अवस्था बोलते हैं, ऐसे अवस्था वाला भी नहीं था नैत अप्रग्ञन कुछ काल में दोनों तरफ दृष्टि होगी इधर भी दिख रहा होगा उधर भी दिख रहा होगा ऐसा भी नहीं ना भी माने जागृत स्वप्न और अंतराल अवस्था प्रतिषेद ये जागृत और स्वप्न के जो मध्यम अवस्था है अंतराल अवस्था है बीच की अवस्था है मान ये दरवाजा बंद होने वाला है उधर का दरवाजा खुलने वाला है ऐसी जो अवस्था है अंतराल उसका भी किया। वो अवस्था अवस्था वाला भी आत्मा नहीं है। सुसुक्ता कहा ज्ञान का पुंज एक हो जाना सुसुत्ते में विशेष विज्ञान का अभाव सामान्य ज्ञान है मधुमक्खी के रसों का मधु का दृष्टांत दिया है मधु सारे मधु एकत्रित हैं कि विशेष विज्ञान नहीं तो न यदि सुष्पतावस्था नहीं सुसूप अवस्था का निषेध किया गया है बीज भाव अविवेक रूपत्वाद क्यों वो बीज भाव है वो अविवेक स्वरूप है सुसूप अवस्था बीज भाव है बीजत्व तो धर्म वहां किसके जागृत स्वप्न के बीज है फूल सूक्ष्म के कारण है जिसको विश्व जिसका बीज कौन है सुखूक्त सुवस्था है।, है बीज भाव अविवेक रूपत्व अविवेक स्वरूप है वो क्या है अज्ञान स्वरूप है वो सुसूप स्वरूप है बीज भाव जो है माना अविवेक स्वरूप भाव मैंने बीज तो बीज स्वरूप है अविवेक स्वरूप है ऐसा ना न प्रज्ञी युगपल सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रसाद ना प्रज्ञ करके प्रज्ञ होता है एक साथ सारी विराट आदि हैं, एक साथ सबको जानते हैं वो, वो प्रज्ञ कहलाएंगे विराट है सबको जानता है सर्वज्ञ होता है वह प्रज्ञ कहलाएंगे तो यहां पर न प्रज्ञा करके उसका भी निषेध किया है न प्रज्ञा की युगपत सर्व विषय प्रज्ञात एक साथ सारे विषयों का ज्ञान होना उसका निषेध किया ऐसा भी नहीं आत्मा शुद्ध आत्मा आत्मा को सर्वज्ञ सर्वज्ञ बहुत कुछ बोलते हैं किंतु तो ऐसे भी शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं सर्वज्ञ माने अज्ञान विशिष्ट आत्मा कारण सबल ब्रह्म की चर्चा है शुद्ध आत्मा सर्वज्ञ भी नहीं है अल्पज्ञ भी नहीं है वहां तो ही लगेगा ना सर्वज्ञा है ना अल्प्रज्ञा है ना अप्रज्ञम इति अचैतन्य प्रसाद ना अप्रज्ञम कहा आगे अप्रज्ञ भी नहीं है कहा माने चैतन्य अरे क्या किया इति अचैतन्य प्रसाद जड़ जड़त तो होगा फिर ज्ञान में होता जड़ होगा ये शंका थी उसका निषेध किया अचैतन्य निषेध किया दो भी टिप्पणी थी पार्थक्य निषेधम दि मन में रखकर कहा न प्रज्ञ ना, ना इत्यादि इत्या कहा ये इत्या प्रगपत ठीक है प्रतिषेधजनित विज्ञानमें प्रमाणम यहाँ प्रमाण के प्रतिषेधजनित प्रमाण है जानक्य प्रतिषेधजन विज्ञान होगा विज्ञान होगा वही प्रमाण है प्रतिषेध जनिदम प्रतिषेध वाक्य यही नाथ प्रगिम नगिम जो मंत्र चल रहा है ये यही है प्रतिषेध वाक्य है प्रतिषेध जनिदम विज्ञान में यही विज्ञान ही प्रमाण है।, है, है वो उसका व्यापार क्या होगा तो जन्म ही उत्पत्ति ही वृत्ति जो बनती है केवल उत्पत्ति मात्र है केव काला अनर्थ निवृत्ति योजना उस वृत्ति के ज्ञान के साथ एक ही काल में अनर्थ की निवृत्ति होना जैसे वृत्ति पैदा होना वैसे अज्ञान नष्ट हो अर्थ की निवृत्ति हो जाना एक काल है जैसे सूर्योदय होना पधेरा का भाव एक साथ होना वृत्ति के उदय होना और सारे अनर्थ भाग जाना एक ही काल है, एक काल है। तत्र हेतु महा उसमें कारण क्या बताते हैं कि बीज भाव कहा वो जो तुरी सुसुप्ति अवस्था है बीज है जागृत स्वप्न के बीज है बीज सुसुप्तम ही स्वप्न जागृत प्रति बीज भाव यही क्या सुसुप्त अवस्था जो है ना जागृत और स्वप्न के प्रति बीज है ये जागृत स्वप्न से निकलते हैं प्रति स्वप्न और जागृत दोनों के प्रति जागृत द्वितिया का दो वचन है स्वप्न और जागृत के प्रति दोनों की अवस्था के प्रति ये बीज भाव है तस्वेष विशेष विज्ञान अभाव रूप क्यों तस्वीर सुसुप्त अवस्था जो है ना सुसुप्त अवस्था कैसी है अशेष विज्ञान जितने भी विज्ञान है संपूर्ण विज्ञान जितने भी होते थे जागृत सूत्र में इसका उसका उसका ज्ञान होता था उस विज्ञान के अभाव रूपये सुसुप्त ऐसा है विशेष विज्ञान सर्वेशा घनम एकम विशेष विज्ञान का एक भोग यह ऐसा लगता था विज्ञान घन कहा विशेष विज्ञान धनम सर्वेशा धनम सर, जितने भी विशेष विज्ञान थे जागृत में अमूक अमूक अमूक दिखता था ज्ञान होता था यह का घन हो गया ठोस हो गया ऐसा लगता है एकम साधारण और साधारण रूप में है ज्ञान जागृत स्वप्न विशेष होकर के निकलने वाले ज्ञान आयम मनुष्य आयम पशु इत्यादि हमें ज्ञान होता था अलग अलग ज्ञान होता था तो वो ज्ञान वहां होता नहीं है तो सब एक हो गए साधारण होकर बैठे हैं विशेषते वहां साधारण हो गए साधारणम अविभक्तम विभक्त नहीं सुसोप्तमी तो तत्प्रतिषेधो न इत्यादि न संभवती है इसलिए उसका प्रतिषेध न प्रज्ञान घनम इत्यादि वाक्यों के द्वारा हो जाता है, बता है। तो पांच नंबर की टिप्पणी है ध्वंस प्राग भाव कारण तत्व आश्रित उपते देखो सुसुप्त में जाते हैं तो दोनों का ध्वंस हो जाता है जागरूक स्वप्न का नाश हो जाता है ध्वंस हो जाता है अब ध्वसा भी हो रहा है प्राग भाग भी है, दोनों साथ में हिस्स गए बाद में पैदा भी होना है पैदा होने के कारण को क्या बोलते हैं प्राग है? में है क्योंकि ध्वंसा और प्राग भाव दोनों अपने कारण में अस्तित्व होते हैं घट नष्ट होता है डंडा से दो टुकड़े कर देते हैं घड़ को फोड़ते हैं तो वो जो घट ध्वस है घट का अभाव हो गया वो कहाँ रहेगा कपाल में रहेगा अपने कारण में अस्तित्व यह घटो नाश्ती है ऐसा बोलते है यह माने कपाल इस कपाल में घट नहीं है यह ध्वस का स्वरूप है किंतु घट बनने के पहले दो टुकड़ा मिट्टी के दो टुकड़े दिखाई दे रहे थे तो कब दो कपाल दिखाई दे रहे थे उसकाल में क्या बोला जाता था यह घटो भविष्य थी घड़ा होगा ऐसा बोलते थे वो है उसकाल में वहां दोनों के दोनों ध्वंस भी कारिश अपने जो कार्य है कार्य के प्रागभाव कारण में रहता है और प्रागभाव भाव भी उस प्रतियोगी जो होगा उसके कारण में रहता है ये कहा सुसुप्त में दोनों है दोनों अवस्थाओं के प्रागभाव भी है ध्वंस भी दोनों अवस्था नाश हो जाते हैं दोनों अवस्था वहीं से निकलते हैं सुसुप्त जागृत स्वप्न ये कह रहे हैं टिप्पणी में ध्वस प्राग में जाना माने ये दोनों अवस्थाओं को ध्वंस बना यही है से आना कहेंगे तो निकलना है इन्होंने यही है कारण में कारणाश्रित होते हैं दोनों ऐसा आश्रय लेकर के कहा इसी में हेतु बताते हैं तस् इत्यादि कहा, कहा। तश्य अशेष विशेष विज्ञान अभाव रूपत् अशेष विशेष विज्ञान का अभाव रूप है वो या तो वो प्राग रूप है वो या ध्वंस अभाव रूप है दोनों में ध्वस रूप है या प्राग रूप है जब विलय के समय जाएंगे तो ध्वंस रूप में है उत्पत्ति के समय देखेंगे तो प्राग रूप में है तस् जो सुसुप्ता है वो उसका वह अशेष विशेष विज्ञान जितने भी विशेष विज्ञान होते थे जागृत स्वप्न में उसका अभाव रूपत्वाद तो वो अवस्था अभाव रूप है विशेष विज्ञान के अभाव रूप है रूपत्वाद विशेष विज्ञान नाम सर्वेशा घनम एकम साधारण अभिव्यक्त सब जितने भी विशेष विज्ञान जागृत शब्द थे वहाँ एक हो गए साधारण हो गए क्या असाधारण के निकलते थे अयम मनुष्य अयम पशु इत्यादि असाधारण होते थे किन्धारण हो गए विज्ञान तो है, है। तत्प्रतिषेधो तो न इत्यादि ना संभव थी इसलिए उसके उसका प्रतिषेध न के न प्रज्ञान घनम इत्यादि शब्दों से उसका प्रतिषेध हो जाता है ठीक ठीका है युक्तम सर्पादीना रज्ज्वादो भ्रांति प्रतिपन्ना प्रतिषेधा असर्प आत्में तो प्रमाण न गम्यमा अंत प्रख्यवादीना प्रतिषेधो युजते मान विरोधा संकते पूर्वादी शंका उठाता है थीक। ये ठीक है सर्पादि जो होते हैं रज्जुआदि में भ्रांति से प्राप्त है रज्जु में सर्प हो नहीं सकता प्रमाण जनित नहीं है सर्प प्रमाणित है प्राणिक नहीं है प्रमाण जनित नहीं है सर्पादीना रज्ज्वाद भ्रांति प्रतिपन्नानां भ्रांति से प्रतिपन्न है प्राप्त है सर्पा प्रतिषेधा प्रतिषेध हो जाता है ना सर्प इम रज्जु प्रतिषेध वन से असत्व की असत्ता मानी जाएगी किंतु तो अंत प्रज्ञ तो प्रमाण जनित है बहिस्प्रज्ञ अंत प्रज्ञ प्रज्ञानगण तृती मंत्रों में कहा हुआ है प्रमाण श्रुति प्रमाण है या इनका निषेध कैसे होगा तो प्रमाण युक्त है ये सर्वाधि जैसे नहीं है सर्पादि का निषेध हो जाता है और अप्रमाणिक है और ये अंत प्रज्ञो वायस्प्रज्ञा तो प्रज्ञान घन तो है श्रुति है ये मानवीय पर कहती है जागृत स्थान थूल प्रज्ञ इत्यादि ंग एक फूलभुक वैश्वान इत्यादि है वैसे स्वप्न स्थान अभी यही है अंत प्रज्ञा है तो ये तो श्रुति प्रमाण से है इनको कैसे निषेध करेंगे अंत आदि के द्वारा ये यहां समझा है युक्तम सर्पादी नाम रज भ्रांति प्रतिपन्ना प्रतिषेधात् युक्तम सर्पादी जो रज्ज्वादि में भ्रांति से प्राप्त सर्पादी है उनका प्रतिषेध होने से असत्व ठीक है नायम निषेध करना ठीक है वो किन्तु आत्म ने यहाँ आत्मा में जो निषेध करना है अंत प्रज्ञा तो वैश्विक आदि का निषेध करना है ये श्रुति के प्रमाण से युक्त है ये श्रुति प्रमाण से सिद्ध है अंत प्रज्ञा वैश्विक आत्म ने तु मान तुरी आत्मा में निषेध जो करने जा रहे हैं आप अंत प्रज्ञत् आत्मा में तो प्रमाणे न गम्य माना नाम प्रमाण के गम्य प्रमाण से जाने गए हैं अंत प्रज्ञत्ति प्रमाण से जाने गए ऐसे जाने जा, जाने जाना जाता है जिनका इनका अंत आदि नाम अंत प्रक्रिय प्रक्रिय प्रज्ञान तो, तो, तो इत्यादि है इनका ना ऐसे न प्रतिषेधे करना ठीक नहीं है प्रमाण का विषय को कैसे करेंगे प्रमाणिक विषय के प्रतिषेध होता है प्रामिक आइए अंत प्रख्या मान विरोधा प्रमाण का विरोध हो जाएगा शास्त्र उनको अंत प्रज्ञात बोल रहा है और आप विषेद कर ये ये शाह नुन अंत प्रज्ञवादीना आत्मने गम्यम रज्ज्वाद सर्पादि प्रतिषेदा असत्व गम्यते कैसे हो सकता है गुर्वादी कह रहा है अक्षरकार अंत प्रज्ञ आत्म गम्यम अंत प्रज्ञर्म आत्मा में जाने जा रहे है श्रुति प्रमाण से जाने जा रहे हैं जो जानने योग्य है ये गम्यमाना रजुवाद सर्पादि जो प्रातिभाषिक सत्ता में ले जाकर जो दृष्टान बना दिया है रज्जु में सर्प प्रतीत होता है उसके निषेध करने के समान या अंत आदि का निषेध कैसे होगा ये पूर्वादि का काम है प्रथम पुण और आदि नाम आत्म ने गम्यमान आत्मा में जाने जा रहे हैं अंत प्रज्ञत्व बहिष्प्रज्ञत्व प्रज्ञान गि इनकार <misterisation> रज्ज्वाद सर्पादि रज्वादी में सर्पादि के समान प्रतिषेध वने से असत्व कथम असत्व आत्म गम्यमान अंत प्रज्ञवादी नाम कथम असत्व असत्ता कैसे होगी नहीं होगा अंत प्रज्ञी नहीं कैसे हो सकता है इती इती ऐसे शंका आ ऐसे कैसे असत्व तो जाना जाए तो उत्तर उच्यते ग्रंथ से उत्तर देते भाषा का देखो तो भाई चाहे अंत चाहे वायस्प्रज्ञ हो चाहे प्रज्ञान घन हो धर्म सामान है ज्ञ होने पर भी अंत विशिष्ट भिशिष, नहीं है 22 विशिष्ट नहीं है हाँ, प्रज्ञान विशिष्ट नहीं है जब तो समान है ज्ञ यही आत्मा को शुद्ध आत्मा सिद्ध करना है यह आत्मा भिन्न शुद्ध आत्मा भिन्न ऐसा नहीं है अभी जो जागृत आदि में बना हुआ है केवल उपाधि अंश को त्यागना है उपाधि अंश को हटाना आत्मा तो वही है तब तो ऐसे किया जाता है यह नहीं कि जीव ही खत्म कर दी जाए माने उसके जो उपाधि अंतर्ग्रहण आदिने पर फिर उसको जीव कहने का अधिकार होता नहीं है वही आत्मा विशेषण के कारण हो जाता है अलक्ष्यार्थ में एक हो जाता है ठीक है इसी प्रकार उत्तर देते हैं ज्ञान स्वरूप अभिशेष है भी ठीक है अंत प्रज्ञत्व वैश्विक विज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप है होने पर अविशेष होने पर भी जैसे शुद्ध में ज्ञान है वैसे विशिष्ट में भी ज्ञा है ज्ञान स्वरूप होने पर भी इतर इतर ये जो अंत प्रज्ञ जो होगा वो वह प्रक्र काल में नहीं रहेगा जागृत अवस्था में है अंत प्रज्ञ स्वपूर्ण अवस्था में बहिष्प्रज्ञत्व है जागृत में प्रज्ञान गणत्व है इतर इतर अवस्था में इतर इतर का विभिचार आएंगा अंत प्रज्ञ का व्यविचार है जागृत में अंत नहीं है स्वप्न में बहिष प्रज्ञा तो नहीं है होने पर भी क्या है वहां भी क्या है यहां भी क्या है किंतु अंत बहिष् का भेद हो गया है विशेषण नहीं है वहां ज्ञान तो है आत्मा तो है वहां भी है वही आत्मा यहां भी वही आत्मा केन्तु तो विशेषण नहीं इसलिए भेद हो जाता है विशेषण के भेद से आत्मा भेद जैसे हो एक कहा ज्ञान स्वरूप अभिषेक से भी ज्ञान स्वरूप समान होने पर भी इतनी इतर व्यविचाराध इतनी इतर अवस्था में इतनी इतर का व्यविचार है अभाव हो जाता है व्यविचाराध रजवादो विवाद सर्पाद सर्पधारादि विकल्पित भेदवत जैसे रज्वादि में सर्प धारा सर्प रज में एक ही भ्रांति नहीं होती है चार आदमी होंगे तो चार प्रकार की भ्रांति हो सकती है सबको सर्प ही दिखे ऐसी बात नहीं कि अज्ञान के अनेक रूप है एक को सर्प दिखाई देगा दूसरा बोलेगा ये झूठ बोलता है ना ये पानी का धारा है जल धारा है तीसरा बोलेगा भूमि में छिद्र पड़ा हुआ है चौथा बोलेगा लाठी है पांचवा माला है आपस में लड़ाई होगी किंतु तो किसका सत्य है किसी का जब जला के देखते हैं तो सब गाय हो जाती है ठीक किसी प्रकार यहां समझना सिद्धांत ये बोल रहे ज्ञान होने पर भी शुद्ध भी ज्ञा है विशिष्ट भी ज्ञा है वायस् प्रज्ञा अंत प्रज्ञा प्रज्ञानों में ज्ञा है होने पर भी ज्ञान स्वरूप आत्मा अभेद होने पर भी आत्मा स्वरूप अभेद होने पर भी इतर इतर भी विचार अंत प्रज्ञ प्रज्ञो का एक अवस्था में दूसरे का अभाव है है होने से कैसे दृष्टांत देते रज सर्पधारा आदि विकल्पित भेदवत जैसे रज आदि में सर्पधारा मन जलधारा भिन्न भिन्न ज्ञान होता था कोई किसी को सर्प बुद्धि होती थी किसी को जलधारा बुद्धि होती थी इत्यादि विकल्पित भेदवत विकल्पित भेद समान भिन्न भिन्न हो रहे हैं जैसे वहां भिन्न भिन्न हो जाते हैं ऐसे यहां भिन्न भिन्न है सर्वत्र अभ्य विचारात ज्ञान स्वरूप से सत्य तीनों अवस्थाओं में सभी अवस्थाओं में एक ही एक का विचार है का ज्ञान स्वरूप का विशेषण का विचार है इसलिए ज्ञान तो प्रज्ञत्व आदि का प्रत्येक हो जाता है ये कहना चाह हैं सभी अवस्थाओं में ज्ञा का व्यविचार नहीं है आत्मा का विचार नहीं है विशेषण का अवस्था का भी व्यविचार है अवस्था को लेकर के अंत प्रख्या तो वह प्रख्या तो कहा गया था इसलिए विकसित किया जाता है सुश्रुतचर भी चेतना कहेगा महाराज ज्ञान भी कार्य सुश्रुत्र क्या जानता है ज्ञान स्वरूप ही नहीं रहेगा सिद्धांत का तो धर्म सभी में है ज्ञान स्वरूप हो जाता जागृत में जानता है स्वप्नों में जानता है सभी में जानना तो रह जाता है अवस्था का भी हो जाता है इसलिए वो अवस्थाओं का निर्वाह करने के लिए अंत प्रज्ञा अंत प्रज्ञा कहा ये सिद्धांत ने कहा पूर्व बोलता है सुशुप्ध में कहा ज्ञान स्वरूप है कुछ जानता है क्या सुशुद्ध में कुछ जानता हो तो सुसुप्ति नहीं है अगर विशेष विज्ञान हो सुसुप्ति नहीं है सुसुप्त वे विचार ज्ञान स्वरूप का भी विचार होता है सुसुप्ति में जानता नहीं है न किंचित अभी बोलता उठने के बाद कुछ भी नहीं जाना बोलता जानता होता तो कुछ जान के आया बोलता सुसुप्त चेत न सुसुप्त करता है क्यों स्वरूप यदि पूर्व बोले तो इसे जानते न क्यों सुसुप्त से अनुभव है मानववाद सुसुप्त व्यक्ति को अनुभव है वहां सुसुप्ता का अनुभव है किसका अनुभव सुसुप्ता अवस्था का अनुभव जागृत में आकर के बोलता है वहां बोलने के साधन नहीं थे परमाता में पाया था साक्षी रूप से जाना था जब इंद्रिया विशिष्ट हो जाता है जागृत में इंद्रिया विशिष्ट होना ही जागृत है तो प्रमाता बन जाता है तो फिर बोलने लग जाता है सुखम हम न किंचिता पेदी सम का अनुभव करके तो आगे याद करके बोलता है स्मृति जो हो रही है अनुभव किया है वहां भी ज्ञान स्वरूप तो है वहां भी ज्ञान है वह ज्ञान क्यों नहीं विषय के अभाव से ज्ञान का अभाव जैसा लग रहा है वह विषय नहीं है ज्ञान का अभाव नहीं हुआ है घट प्रकाशित नहीं होता है किसी कारण से अवरोध में पड़ा हो तो सूर्य नहीं है काम नहीं बनता इसी प्रकार विशेष ज्ञान में विषय विषय नहीं हुआ क्यों श्रुति बोलते हैं नहीं विज्ञातुर विज्ञात विपरीत को विद्य थे ऐसे कहा विज्ञाता जो आत्मा है उसके जो विज्ञान है उसका लोभ कभी भी नहीं होता विज्ञाता का जो विज्ञान है उसका लोप कभी भी नहीं होता अभाव कभी नहीं होता सभी अवस्थाओं में हो तो विषय के अभाव होने से ज्ञान का अभाव गाने लग गए भाव है ज्ञान का है ऐसा कहा ठीक है प्रामिकज्ञत्वादिनाम असत्यत्वरित सिद्धांत बोलते हैं आपने कहा था प्रामाणिक हैं अंत प्रज्ञत्व वयस इत्यादि प्रामाणिक कहा था तो कैसे सिद्धांत कहते हैं प्रामाणिकत्व से असिद्ध जो प्रामिकत्व है वो असिध है सिद्ध नहीं हो सकता अंत आदि प्रामाणिक सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए ठीक है आदि प्रज्ञत् का निषेध करना ठीक है असत्य होना ठीक है करके कमेंट कर देगा उच्चेत आदि से उत्तर दिया सिद्धांति को अनुमान देते विमतम असत्यम जो अंत प्रज्ञत्वादी है ना इसको बना देना पक्ष जो विवादास्पद है वो सत्य तो तो तो है कि असत्य अंत प्रज्ञ वज्ञत्व तो प्रज्ञा गणत्व विमत विवादास्पद प्रज्ञत् असत्यम असत्य है वो इस असत्यत्व साध्य होगा असत्यम उसमें असत्यत्व सिद्ध कर पाए है क्यों व्यविचारित व्यविचारी है वह प्रज्ञ व्य विचार करता है स्वप्न में सुषुप्त और अंत प्रज्ञ विचार करता है जागृत में और सुसूप व्य तो विचार्य व्यविचारित बात यह कहा संप्रतिबन्नवत्त कैसे संप्रतिबन्न के संबंध हो जाएंगे व्य विचार ये जलधारा आदि जो दिखाई पड़ते हैं सर्प में एक दूसरे का देखने पर एक दूसरे का भाव हो जाता है संप्रतिबंधवत्तवादी संवत दृष्टान दे होता है इसलिए कहते हैं ज्ञा इत्यादि कहा था वरूप अविशेष है ज्ञान स्वरूप है सभी अवस्थाओं में ज्ञान आत्मा का अभाव नहीं है उपाधि का अभाव है उपाधि का व्यविचार हो जाता है आत्मा का व्यविचार नहीं है जो आत्मा जागरूक में होता है वही स्वप्न में होता है वो सुसुप्ति में होता है कोई तुरिया होता है उपाधियों का फेर पदर उपाधियों का है ये बोलने जा रहा है ठीक है तस् अविशेषो अव्य विचार तत्र रज्वाद उदाहरण है ना समान है आत्मा का जो अविशेष है समानता है वो कैसा है वो अव्य विचार अव्य विचार है अविशेष माने अव्य विचार आत्मा का विचार नहीं है जागृत में भी है स्वप्न में है सुसुप्ति भी है सभी पे है अवस्थाओं का विचार है एक अवस्था में दूसरी अवस्था नहीं है लिखाते हैं दस्य अविशेष अव्य विचार अभ्य न होना तथा रज्वादो इव जैसे रजवादी के है दृष्टांत है वो आत्मा में रज्वादी के समान रजिजु का व्यविचार नहीं होगा सर्पक सर्व बुद्धि में भी रज्जु है जलधारा बुद्धि में भी रज्जु है भूषित्र बुद्धि में भी रज्जु है किंतु तो भूषित्र बुद्धि जिसको हो रही है वहां सर्व बुद्धि नहीं होगी उसके पास सर्व बुद्धि जिसके पास होगी वहां भूषित्र बुद्धि नहीं होगी जलधारा बुद्धि नहीं होगी एक एक बुद्धि लेके बैठे हुए हैं सब कल्पना करने वाले कल्पन किन्तु रसी सब में है सबके बुद्धि में रस्सी तो रहेगी अधिष्ठान रूप से रहेगी रज्वाद य उदाहरण रज्वादी का उदाहरण दिया गया ईका ठीक है प्रज्ञवादि नाम इतर इतर व्यविचारे निदर्शन सर्वधारादि ये दृष्टान्त दे रहे हैं अंत प्रज्ञादि का इतर इतर अवस्था में इतर इतर का अभावि में निदर्शन वाले दृष्टान्त है सर्वधारा आदि सर्प जलधारा आदि कहा रज्जु अनुगत होने पर भी सर्प बुद्धि पे भी रज्जु चाहिए जलधारा बुद्धि पे भी रजू चाहिए भूषित्र बुद्धि कुछ भी करना रज्जु अनुगत है होने पर भी तत्त बुद्धि में विचार है सर्वबुद्धि वाले को धारा बुद्धि नहीं होगी धारा बुद्धि वाले को सर्वबुद्धि नहीं होगी वे विचार है वैसे यहां समझ समझो अवस्था के आगे व्य विचार हैज्ज्वाद रज्वादिवत सर्वत्र ज्ञान स्वरूप ज्योह सत्य है ज्ञान भी व्यविचारी अव्य विचारी हो सकता विमतन सिद्धांत कर विमतन सत्यम सत्य है ज्ञान आत्मा सत्य है क्यों अव्यविचारिक व्यविचारी है, है। जैसे अधिष्ठान सर्वादि की कल्पना का अधिष्ठान सत्य होता है ठीक है ज्ञान सत्य है ये सिद्ध किया सर्वत्र इत्यादि घात है टीका मैं आगे तस्य सत्यत्व सर्पक कल्पना अधिष्ठानत् सिद्धिभाव वो सत्य होने पर ये आत्मा सत्य होगा तो सारी कल्पनाओं के की तब होगी। अगर वही असत हो तो असत में तो कोई कल्पना हो नहीं सकती है रज्जु व्यवहारिक सत्य है सर्पबुद्धि काल में रज्जु सत्य है सर्प की कल्पना होती है असत होती कल्पना खरगोश के सिंह के ऊपर कोई कल्पना नहीं करता तस्य असत्य सत्य तो वो जो अधिष्ठान आत्मा है ज्ञा स्वरूप आत्मा का सत्य होने पर ही सर्व सर्वकल्पना अधिष्ठान सिद्धि संपूर्ण कल्पनाओं के अधिष्ठान की सिद्धि हो जाएगी ये कहा अव्य विचारित हेतु असिद्धम संकते पूर्वादि बोलता है आपने अव्य ज्ञान कहा ज्ञा सत्यम अव्य वे हेतु व्यविचारी कहता है अव्य विचारित हेतु तो असिद्धि असिद्धम संकते असिद्धि दोष लग जाएगा सिद्ध नहीं कैसा सुसुप्त में कहा आएगा अब विचार होता है वहां ज्ञान भी नहीं है ज्ञान स्वरूप भी नहीं है असिध है पक्ष में हेतु अब आपको असित्व बोलते हैं ज्ञान स्वरूप में सुसूप्त भी कहा आए असिध ये पूर्वाज ने कहा सुसुप्त ज्ञा का भी तो व्यविचार होता है कहा तो है? वे सिद्धांत कहते हैं ना सिद्धांत न तो चैतन्य से व्यवचार तत्र मैंने सुसुप्ता सुसुप्त अवस्था में चैतन्य का विचार नहीं है ज्ञा का व्यविचार नहीं है विषय का भी विचार आत्मा का अभाव नहीं है विषयों का अभाव न तत्र चैतन्य से विचार है तत्र मैंने सुसुप्ता सुसुप्त अवस्था में चैतन्य का विचार नहीं सुसुप्त से स्फूर्ण व्याप्त या साधक स्फूरण से आवश्यकता दिखा कहते हैं देखो भाई सुसुप्त का जो तो सुसुप्ति अवस्था है उसके स्फूरण व्याप्ति है वो भी व्याप्त है स्फुरण के द्वारा ज्ञान के द्वारा व्याप्त है साधक स्फूर्ण से आवश्यक है उसके साधक सुसुप्ति का जो सिद्ध करने वाला साधक है जागृत आकर तो के बोलता है ना सुखम स्वापसम न किंचित अवेदेश समाधि बोलता है वो जो का जो सिद्ध करने वाला साधक है जो स्फूरण रूप साधक है उसका व्यविचार नहीं है सुसुप्ति के प्रकाशक के साधक है वो कोई आत्मा है उसका व्यविचार नहीं है ये कहा से क्या दिखा से अनुभव है माना सुसुप्ति अवस्था भी अनुभव का विषय है अनुभव करके आता है वहां क्यों बोल नहीं पा रहा था साक्षी बनकर के अनुभव किया था जागृत में प्रमाता बनकर के बोलता है वही व्यक्ति उपाधि विशिष्ट होकर बोलता है साक्षी रूप में था यहाँ प्रमाता बना हुआ है इसलिए बोलता है सुखमहा किंच बोलता है सुश्रुक्ति साधक स्फूरण से सत्व प्रमाण में जो साधक है सिद्ध करने वाला स्फुर है उसके शब् तो में प्रमाण कहते हैं नहीं विज्ञातुर विज्ञाते अविनाशित है जो विज्ञाता का विज्ञाति है ज्ञान है उसका कभी अभाव नहीं होता सु में भी है ज्ञान ज्ञान स्वरूप का अभाव नहीं ये कहा समय हो गया है ओ मक्रम धरले मंदे सुष्टत्सिम जलासम